प्रश्नोत्तर दीप माला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा परशुराम जी तो भगवान के अवतार थे फिर उन्होंने अपनी माता का सिर काटने जैसा जघन्य कार्य क्यों किया समाधान उनके पिता जमदग्नि जी महर्सी थे इसी कारण से उनकी पत्नी से कोई मानसिक अपराध हो गया था उन्होंने उस अपराध को अपने योग सामर्थ्य से जानकर अपनी पत्नी का सिर काटने की आज्ञा पुत्रों को दी अन्य पुत्रों ने तो मना कर दिया परंतु परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर माता का सिर काट दिया अब बताओ चाहे लोक दृष्टि से हो या शास्त्र दृष्टि से इस कार्य को कोई अच्छा कह सकता है इससे कोई पुण्य बन सकता है यह तो बड़ा निकृष्ट कार्य दिखता है परंतु परशुराम जी के अंदर तो एक ही बात है कि पिता की आज्ञा का पालन पुत्र को अवश्य करना चाहिए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन मात्र किया तो उस सिर काटने के कार्य से उनका क्या संबंध बना कोई संबंध नहीं बनता क्योंकि उनका माता के प्रति कोई विपरीत भाव नहीं था जब पिताजी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा माता जीवित हो जाए और उसे यह ज्ञान ना रहे कि मैंने उसका सिर काटा था उनके मन में माता के प्रति मात्र भी बेस नहीं था इसलिए कर्म की गति अत्यधिक गहन है किसी कर्म में ऐसी दृष्टि होती है जो तमाम दोषों को पीछे छोड़ देती है जिज्ञासा जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं उन्हें तो दोष लगता है परंतु उनमें से कई व्यक्तियों का भाव बड़ा अच्छा देखा जाता है वे भजन भी करते हैं यह कैसे होता है समाधान यह विषय बहुत सूक्ष्म विचार करने का है केवल बाह्य कर्म देख कर हम कोई निश्चय नहीं कर सकते हम एक बार मुंबई के पास समुद्र किनारे एक आश्रम में रहे थे जिन लोगों का समुद्र किनारे जन्म हुआ है वे मछली पकड़ते हैं बेचते हैं और खाते भी हैं मछली बेचना ही उनकी जीविका है तो उन्होंने मछली खाने का पाप लगेगा या नहीं हमने यह भी देखा कि उनके अंदर ईश्वर के प्रति और संतों के प्रति इतनी सुंदर भावना थी जो शाक पात खाने वालों में भी नहीं दिखती वे हमारी भाषा नहीं समझते थे परंतु प्रत्येक भाव प्रत्येक इशारे को समझते थे कोई बच्चा भी स्नान किए बिना आश्रम में नहीं आता था महिलाएं बाजार में मछली बेचकर कर आती तो स्नान करके बाज़ार में जो सबसे अच्छा फल होता उसे खरीदकर हमारे पास लाती थी उनका भाव देखकर हमने सोचा कि हे भगवान इन मछली खाने वालों को तुमने ऐसा भाव कैसे दे दिया फिर हमें ध्यान आया कि गीता में भगवान ने कहा है स्वभावनीयतम कर्म कुरन्नापनौतिकिल विषम सहजम कर्म कौनते यदोषम अपनी न उन लोगों को जन्म से ही मछली खाना प्राप्त है उनके माता पिता सभी खाते हैं तो उन्हें खाने से क्या पाप लगेगा वे तो जानते ही नहीं कि यह पाप है परंतु जिस व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति नहीं है मान लीजिए कोई ब्राह्मण है वह यदि मांस खा लेगा तो उसे बहुत बड़ा पाप लगेगा जो व्यक्ति पाप जानकर भी लोभवश अपना शरीर पोषण के लिए मांस खाने में प्रवृत्त होता है उसे तो बहुत पाप लगेगा जो व्यक्ति मांस खाने के माहौल में ही जन्मा है शास्त्र संस्कार से रहित है उसे मांस खाने का दोष नहीं लगता परंतु वह यदि किसी के उपदेश को मानकर मांस खाना छोड़ दे तो उसे बहुत बड़ा फल मिलता है जो व्यक्ति त्रैवर्णिक है यज्ञोप धारण करता है जैसे शास्त्र का गुरु का आदेश है कि अपना भोजन ऐसा बनाओ जो भगवान को भोग लगा सको वह यदि अभक्ष भक्षण करता तो भारी दोष का भागी होगा